राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभा द्वारा प्रस्तुत थे प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम सर चंद्रशेखर वेंकट रमन वर्ष 1922 भारत से इंग्लैंड जा रहे एक जहाज पर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मिस्टर वेंकटरामन गुड मॉर्निंग शॉल्ट गुड मॉर्निंग आओ तुम्हें एक अद्भुत रंग दिखाऊं हां आहा इधर आओ ये यहां से देखो ये यहां से इस प्रिज्म के पार ओह oh, गुड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 कलकता विश्वविद्यालय के उपकुल भी है विश्वविद्यालय में बहुत विभाग कुछ समय पहले खुला है उसमें प्रोफेसर के रूप में मुझे बुलाए अब बहुत खुश है हां लोग कलकत्ता विश्वविद्यालयं इस समय देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक है मेघ नाथ और सत्येंद्र नाथ बोस जैसे वैज्ञानिक वहां पहले ही काम कर रहे हैं और वहां आपकी प्रिय प्रयोगशालाएं भी तो हैं <laughs> <laughs> वहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की शाला भी है सच लोग सुंदरी अगर ये प्रयोगशालाएं ना होती तो क्या करता नौकरी करते हुए भी मैं अगर शोध और अध्ययन जारी रख सका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 वायलन के गज़ और उसके द्वारा छुए गए तार का कंपन समान होता है. रामन ने बहुत से फोटोग्राफ खींचकर गज़ और तार के कंपनों की समानता दिखाई थी. इससे पहले जर्मन वैज्ञानिक हेल्महोल्ट्स ने गज़ और तार के कंपन की समानता की बातों की थी लेकिन वो इसे प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध नहीं कर पाए थे. बाद में इसी विषय पर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 नमस्कार सर नमस्कार आप लोग किस आए सर हम चाहते थे कि आप हमारे देश के किसी महान नेता के बारे में कुछ संस्मरण बताएं देखते तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो तुम मुझसे किसी महान नेता के बारे में मत पूछो अगर मेरी कही बातें तुमने रेडियो पर प्रसारित कर दी तो तुम्हें फौरन नौकरी से निकाल दिया जाएगा सर तो आप हमें कुछ नहीं बताएंगे अह जरूर बताऊंगा मैं तुम्हें रंगों के बारे में बता सकता हूं जानते हो गुलाब लाल क्यों दिखते हैं हां सर गुलाब लाल इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो सूर्य की किरणों में मौजूद बाकी सभी रंगों को सोख लेते हैं सिवाय लाल रंग के शाबाश एकदम ठीक सूर्य का प्रकाश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 कि किसी पदार्थ से गुजरने के बाद एक्स किरणों में कुछ परिवर्तन आते हैं यह परिवर्तन पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं जी सर और को 1927 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था हां इसी खोज के लिए मिला था उन्हें पुरस्कार जी मैं प्रकाश किरणों पर प्रयोग कर ही रहा था मैंने सोचा कि क्या पारदर्शी माध्यम से गुजरने पर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 सर चंद्रशेखर वेंकट रमन अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख मधु जोशी विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार सुरेश शास्त्री राम मेनी मंजू मेनी सुरेंद्र कौशिक कविता वैद्य और मालती कौशिक ध्वन्यांकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग रंजना पराशर निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉ एलजी सुमित्रा